को हम बुहार देते हैं गुरु जी आप सो जाइए चरण सेवा हम करते हैं केवल इसी को सेवा न समझो गुरु की सेवा का मतलब है गुरु की आज्ञा का पालन मतलब गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना मतलब गुरु के उपदेश को श्रवण करके तदनुसार करना यही सच्ची और श्रेष्ठ गुरु सेवा है ब्रह्मा जी आपने ये किया है इसलिए हम बहुत प्रसन्न हैं। अब आप सृष्टि की रचना करिए आपके जैसे लोगों के द्वारा जो सृष्टि बनेगी बड़ी अद्भुत होगी तो ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि आपकी अनुसार हम सृष्टि की रचना तो करें प्रभु लेकिन आ, हम कहीं अपनी ही रचना में फंस न जाए ऐसी कृपा करें। करेंेशम वाकला जो कीड़ा होता है ना वो रचना तो करता है लेकिन अपनी रचना में खुद मरता है और जो मकड़ी होती है वो भी जाल बुनती है लेकिन वो फंसती नहीं दूसरे कीटक भले ही फंसे लेकिन वो खुद मकड़ी नहीं फंसती तो राम कृष्ण परमहंस देव कहते थे कि रचना करो सृष्टि करो संसार करो तो मकड़ी की तरह रेशम के कीड़े की तरह नहीं वरना गए काम से तुम तुम्हारा संसार तुमको खुद को मारेगा तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु कृपा करो मैं अपनी रचना में फंस न जाऊं, नहीं तो हमारा बनाया हुआ संसार उसमें हम इतने फंस जाते हैं साहब वो तो एक बार हम एक वो सीरियल देख रहे थे मिस्टर बीन वो कुछ बुन रहा था और स्वेटर वाला वगैरह तो ऐसे ऐसे करके वो यू करने, यू करने करने तो तो है बड़ा बुद्धू देखा जाए तो ऐसा दिमाग है उसका बड़ा प्यारा से, ऐसे सीरियल मुझे बड़े, बड़े पसंद है मिस्टर बीन क्या उल्टा सीधा करता रहता गजब गादी मजा आ तो फिर वो कुछ जितना वो सुलझाने गया और जो कुछ करने गया उसमें खुद ही फंस गया तो बस ऐसा ही होता है हम फैक्ट्री बनाते हैं हम कारोबार बढ़ाते हैं हम परिवार बढ़ाते हैं हम संसार बढ़ाते हैं और फिर उन्हीं में ऐसे उलझ जाते हो साहब कि अपने लिए भी टाइम नहीं रहता अपने लिए भी टाइम मजा ये है पैसा कमाने में इतने ज्यादा व्यस्त कि उन पैसों को भोगने का भी टाइम नहीं बड़े बड़े फार्म हाउस बना लेते हैं साहब क्या बढ़िया बढ़िया बनाते हैं मैं फिर कभी पूछता हूँ कि आप रोज आते हो बोले रोज तो नहीं तो कम से कम संडे तो आते होंगे बोले हर संडे भी कहाँ टाइम मिलता है कहीं किसी की शादी में जाना होता है कहीं पार्टी में जाना पड़ता है कहीं इधर उधर तो कब आते हो बोले कभी दो महीने में तीन महीने में एक बार आ जाते हैं ओ तो यहां कौन रहता है बोले ये है ना सब लोग ध्यान रखने वाले माली वाली गो बढ़िया तो 35 करोड़ का फार्म बनाया मौज मार रहे हैं ये तो जिसके भाग्य में वही भुगतेंगे तेरे बच्चे के पास टाइम नहीं है इनके बच्चे खेल रहे हैं बढ़िया वाले गार्डन में इनका बच्चा मौज करो तुम्हारे लिए कमा रहा है ये भगवान ने इसको तुम्हारी सेवा में लगाया कि साहब तुम पैंतीस करोड़ का फार्म हाउस बनाओ और इनके मालिक के बच्चे मौज मारे तो और इस तरह से ही सोचना चाहिए कि कोई और कमाया है हम तो मौज मार रहे और हमको मौज मारने का पर मंथ पांच हजार रुपया मिलता है देख तेरा पगार है पांच हजार पांच हजार ऊपर से पैसा दे रहे हैं सेठ जी मौज कर सेठ जी ने तेरे लिए बनाया मौज मार ऊपर से तेरे को पांच रुपया भी दे रहे हैं आनंद करो लेकिन वो ममता जो है ना हमारा नहीं है ना है तो सेठ जी का ना बस यही बीमारी है आदमी की खोपड़ी गड़बड़ है बस यही बीमारी भैया मैं आपको एक बात बताता हूं ये दीपावली के दिनों में जो फटाके आप जलाते हो फोड़ते हो छोड़ते हो तो ने वो रॉकेट छोड़ा ऊपर एक वो ऐसा आता है ना ऊपर जाता है फिर ऊपर फटता तो रखा अगरबत्ती जलाई और फिर जाकर के वहां उसको लगाया डरता है तुरंत भागना है। और जैसे शुरुआत हुई जला और ये भागा और ये भागा और जब तक भाग कर गया तब तक तो यहां से ये निकल भी गया ऊपर चला भी गया फट भी गया वो तो पूरा पूरा देख भी नहीं पाया और दूसरे लोग जिसने एक भी पैसा नहीं खर्च किया उसने पूरा देखा नीचे से निकला ऊपर गया बुरा बढ़ा वाव। पैसा तूने खर्च किया मौज उसने करी लेकिन फिर भी वो दुखी है क्यों बोले हमने नहीं जलाया ना यही खोपड़ी गड़बड़ करती है यही खोपड़ी दुखी कर रही है संसार को अरे मौज तो मारी यार तूने तूने अगरबत्ती नहीं लगाई बस इतनी सी बात और रो रहा है तू सोच थोड़ा सोच तू पैसा उसने खर्च किया जलाकर भागना उसको पड़ा उसने तो पूरा देखा भी नहीं और तूने बिल्कुल आराम से देखा तो देखा जाए तो उससे भी तो आनंद ज्यादा तय लिया लेकिन वही ममता ये फार्म हाउस हमारा तो नहीं है ना सेठ जी का। कागज पे किसके नाम पर है उसकी छोड़ ईश्वर ने तेरे नाम किया है मौज मारने के लिए तू मौज कर लेकिन गड़बड़ सोच की है सेठ जी को तो तीन महीने में, में मुश्किल से एक बार टाइम मिलता है तू तो रोज और मजा है वहां इतना बड़ा फार्म हाउस और सेठ जी रह रहे हैं सिटी के बीच में तो छोटे छोटे कमरे भले <laughs> ही वह कोठी हो लेकिन फिर भी इतना खुला तो नहीं है ना सब यहां भैया समझ से ही समाज बनता है जैसी समझ होगी वैसा ही इंसान बनेगा और वैसा ही समाज होगा आवश्यकता है अपनी समझ को ठीक करने की मोज कर तू मोज कर तारी कृपणता ने अड़गी करी कृपणता अड़ी करी मौज कर तू मौज कर गुजराती में एक पल छोड़ अपनी कृपणता मौज मौज करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है यदि करनी है तो और वो झुकती है तो मौज के लिए पैसा ही चाहिए ऐसी बात नहीं एक बार पति पत्नी दोनों में झगड़ा हो रहा था और ये कभी संडासी फेंके और कभी चम्... वो मारे कभी बेलन मारे कभी ये फेंके कभी वो थाली कटोरी फेंके ग्लास फेंके और ये कभी यूं जाए कभी यूं जाए जोरदार युद्ध हो रहा था अचानक उसके घर एक संत आ गए उनके बड़े ही एक श्रद्धा पात्र साधु पुरुष आ गए महाराज जी आए महाराज जी आए महाराज जी तुम्हारी तो भली हो वो मारती जा रही है और अरे सच में महाराज जी आए और उसने देखा सच में महाराज शांति हो गई एकदम तो आई आई आई महाराज जी आई पधारिये पधारिये तो महाराज जी ने थोड़ा देख लिया था तो दोनों शांत होकर पधारिए पधारिये बड़े सीधे साधे और एकदम सज्जन बन गए पधारिय पधारी धन घड़ी धन के भाग महाराज हमारा आंगन पावन हुआ और यहां सब बिखरा हुआ आप पधारे आंगन पावन हुआ महाराज जी धन घड़ी धन भाग हमारे बिन बताया है तो महाराज जी ने थोड़ा देख लिया था और सब बिखरा हुआ था ही था क्या कर रहे थे महाराज जी ने पूछा क्या कर रहे थे अब उनसे दीक्षा ले रखा था वो गुरु जी थे तो बोला महाराज जी कुछ नहीं बस मौज मौज आनंद कर रहे थे तो महाराज जी बोले आनंद ऐसे किया जाता है ये एक एक चीज फेंक रही थी तुम्हारे ऊपर तुम क्या किया तुमने और तुम क्यों फेंक रही थी बोले नहीं महाराज आनंद कर रहे थे हम तो आनंद कर रहे थे बोले ऐसे आनंद मिलता है क्या बोले हां महाराज सच्ची वो कैसे बोले वो मार रही थी लग जाए तो उसको आनंद और चुका दू तो मुझको आनंद वो जो फेंक रही थी लगे तो उसको आनंद और मैं चुका <laughs> ठेंगा। मुझे आनंद बस महाराज जी आनंद गुरुदेव आपकी कृपा है बड़े आशीर्वाद हम दोनों आदमी बस बस आनंद करते रहते हैं ऐसा आनंद तो हम कई बार करते रहते हैं हफ्ते में दो तीन बार करते रहते हैं जिसको मौज करनी है वो स्वतंत्र है हर हाल में मौज करा के संत तुकाराम विठल विठल करते हुए आ रहे थे तो रास्ते में एक किसान मिल गया उसने देख लिया तुकार आ रहे तो वो गन्ने अपनी बैलगाड़ी में गन्ने की खेती थी तो गन्ने लाद करके बैलगाड़ी में वो आ रहा था तो तुकार मिले तो नीचे उतर करके उसने राम राम किया और आठ दस गन्ने के बुआ ले जाइए हमारी ओर से ये तो बुआ ने ले लिया तुकार यहां बुआ या नहीं यहां तो बाप की बहन को बुआ कहते हैं लेकिन वहां तुकार बुआ महाराष्ट्र में या, या, या, या, या बुआ या ऐसा बोलते तो तुकार जी को दिया आठ दस गन्ना और तुकार जी ने आशीर्वाद दिया और गन्ने लेकर के और वो चले घर की ओर तो रास्ते में बच्चे खेल रहे थे तो उन्होंने कहा बुआ हमको दीजिए हमको दीजिए तो तुकाराम बुआ तो विठल विठल करते सबको प्रसाद बांटते रहे सबको एक एक गन्ना देते रहे अब एक ही बच गया तो यह देख कोई गया कोई कोई कोई महिला ने देख लिया था तो तुकार के घर की पड़ोसनी होगी तो तुकाराम की पत्नी जिजाई नाम उसका तो उसको कहा तुकाराम बुआ को किसी ने आठ दस गन्ने दिए थे बच्चों में बांटते चले आ रहे हैं बचे तो तुम लोग खाना पत्नी एकदम गुस्से में कमाते तो नहीं कुछ लेकिन कोई देता है तो भी घर तक नहीं लाते वो भी बांटे जा रहे हैं आने दो घर पे एकदम पत्नी गुस्से में और तुकार आए विठल विठल विठल करते हुए एक गन्ना बच गया था तुकार के हाथ में तो पत्नी ने वो तुकाराम के हाथ से छिन लिया और उसी से तुकाराम को मार इतना जोर से मारा तुकाराम बुआ को कि गन्ने के तीन चार टुकड़े हो गए तो तुकाराम बुआ विठल विठल विठल करते हुए सारे टुकड़े उठाए और फिर बच्चों के माट मैं तो सोच रहा था कि क्या छुरी मंगवानी पड़ेगी टुकड़े करने पड़ेंगे तुम्हारी मां बड़ी भली है ये टुकड़े करने की जंझटी खत्म हो गई देखो बेटा टुकड़े हो गए लो एक तुम लो ये लो ये ये ये बेटा पूरा एक तुला एक तुला और दो बच गए तो एक पत्नी को दी तू खाए एक मैं खाता हूं टुकड़े हो गए मौज जिसको मौज करनी है उसको कोई दुखी नहीं कर सकता और जिसकी रोने की आदत हो गई है उसको ईश्वर भी नहीं सुखी कर सकता अपने स्वभाव की बात है कैसे रहना है तुम निश्चय करो मौज मारने के लिए पैसा ही होना चाहिए जरूरी नहीं ये तुमने मान लिया हकीकत में पैसे वाले तो ज्यादा भागा दौड़ी में और उनके पास टाइम भी नहीं कभी कभी अपना ही पैसा भोगने के लिए उनके पास टाइम नहीं। इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु साधुन भूखा जाए साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये वर्ल्ड वाइड रिसेशन क्यों आया अभी तक अमेरिका उबरा नहीं है ये जो मंदी आई वैश्विक उसके मूल में है लोगों की लालच लोभ जो अर्थशास्त्री हैं वे सब इस पर बहुत सोचते हैं, लेकिन मंदी का कारण कहीं ना कहीं लोगों की लालच लोभ है इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं संतोष एवं मनुष्य से परम निधान फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उन्होंने सभी ने अपना अपना धंधा बढ़ाना था फैलाना था और और देते ही चले गए उधार देते ही चले गए एक की पकड़ी दूसरे पे दूसरे की पकड़ी तीसरे पे ये करते करते करते एक समय ऐसा आया पूरी व्यवस्था डह गई मूल में क्या था लोभ लालच उधार लेने वालों की भी लालच और देने वालों की भी लालच साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए भागवत में कहते हैं लोभ पाप का बाप है लोभ ही पाप का बाप भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया मैं भागवत भगवान ने जो सुनाया वो भागवत मैं जो उपदेश करता हूं ध्यान से सुनो इस ज्ञान को हृदयस्थ करोगे तो तुम्हें कभी सृष्टि में मोह नहीं होगा बनाओ अद्भुत सृष्टि बनाओ कृष्ण ने तो सोने की द्वार का बनाई लेकिन मुक्त रहो वो बांधे नहीं उसमें फंसना नहीं कृष्ण ने जो संसार किया ऐसा संसार कौन कर सकता 16,108 रानी सभी के दस, दस दस बेटे और एक एक बेटी 16,108 हजार बेटियां उनकी शादी कराते कराते साधारण आदमी तो दो बेटी की शादी करनी वो थक जाता और यहां 16,108 नारी है उनकी 16,108 हजार बेटियां हैं और सभी पत्नी से दस दस पुत्र है फिर उनके बेटे के बेटे के बेटे हुए कृष्ण का जो संसार है किसका हो सकता है ऐसा संसार लेकिन कितने अलिप्त मौज में श्री कृष्ण ने के ओठों पर सदा वो मुस्कुराहट प्यारी प्यारी हंसी सदैव दिखती कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी वह प्यारी मुस्कुराहट ने कृष्ण के गोठों का साथ नहीं छोड़ा जो लूटे नफी की पड़े कभी मुझे वो मधुर मुस्कान दे मैं तो कब से तेरी शरण में हूं मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे मेरे मन में जो अंधकार है मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे चाहे दुख की रैन मिले तो क्या चाहे सुख की भोर खिले तो क्या पतझड़ में भी जो खिला रहे मैं वो फूल बनके के रहूं सदा जो कभी नष्ट ना हो जो कभी फीकी न पड़े मुझे वो मधुर मुस्कान दे मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे तेरी आरती का दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना मेरे प्राण तेरा ही नाम ले करे मन तेरी ही आराधना गुणगान तेरा ही मैं करूं मुझे वो लगन भगवान दे मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे मैं तो कब से तेरी शरण में हूं मेरी और तू भी तो ध्यान दे भगवान ने चार श्लोक में जो उपदेश किया उसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं इसको चार श्लोकों को समझ लिया उसने पूरा भागवत समझ लिया भगवान कहते हैं मैं जैसा हूं मेरे यथार्थ स्वरूप का बोध मेरी कृपा से मेरे अनुग्रह से तुमको हो भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है पहले श्लोक में भगवान ने समझाया अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत सदस परहम यदतच योगशिष्येतोस्म्यहम जब कुछ नहीं था तब मैं था जब ये कुछ जो भी कुछ है उस रूप में मुझे ही देखो और जब कुछ भी न रहेगा काल सबको मिटा देगा फिर जो शेष रहता है जिसको काल भी नहीं मिटा सकता वो मैं हूं न सत था न असत न दोनों का कारण अज्ञान तब सबके आदि में मैं ही था ये जो कुछ दिखाई पड़ रहा है जड़ चेतन उस रूप में मैं ही हूं और जब कुछ भी न रहेगा काल सबको मिटा देगा फिर जो शेष रहता है मैं ही हूं सृष्टि का आरंभ मैं हूं सृष्टि का मध्य मैं हूं सृष्टि का अंत भी मैं हूं किंतु मेरा आदि नहीं मेरा अंत नहीं मेरा मध्य नहीं मैं स्वयं आदि मध्य और अंत से रही इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और क्या फिलोसॉफी है भागवत की समझ में आएगा आप अपने विषय में भी सोच सकते हैं कि जब यह शरीर नहीं था तब भी मैं था यह शरीर है तो इस रूप में मेरी ही अभिव्यक्ति है और जब यह शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा शरीर का आदि मैं हूं शरीर का मध्य मैं हूं शरीर के अंत में भी मैं ही रहूंगा लेकिन मेरा न आदि है न मेरा मध्य है न मेरा अंत है पैदा होना शरीर का है मरना भी शरीर का है बढ़ना बदलना ये सब शरीर के धर्म हैं मेरे नहीं शरीर के छह विकार हैं जायते अस्ति, वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते छह विकार पैदा होता है टिकता है बढ़ता है बदलता है क्षरण होता रहता है घिसता रहता है और अंत में नष्ट हो जाता है ये छह विकार शरीर के, लेकिन वो आत्मा के नहीं आत्मा का न पैदा होना न मरना है न बढ़ना है न घटना है न बदलना है न जायते मियते वा कदाचि ना भूवा भविता न भूय अजो नित्य शाश्वत न हनते हम शरी गीता शरीर का आरंभ है शरीर का शरीर का जन्म है शरीर की मृत्यु है आत्मा का न आरंभ न अंत न उसका जन्म न उसकी मृत्यु न आत्मा बालक है न जवान न बूढ़ी उसमें कोई परिवर्तन वाला विकार नहीं और तुम शरीर नहीं हो तुम शरीर में रहने वाली वह चेतना हो जो मित्य जाति पिता माता न मे मृत्युशंका न मे जातिदिता ने नन्म न बंधुर्न मित्र गुरव शिष्य चिदाननंद शिवोहम शिव अहम निर्वि निराकारो विभुर्व्याप्येन्द्रिया सदा मे सम न मुक्तिर्न बंध चिदाननंद शिवोहम शिव दूसरा श्लोक भगवान ने माया के विषय में बताया ऋतेर्धम यतीत न प्रतीत चात्म सद विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथातम आपको सीधे साधे शब्दों में बता कहते हैं भगवान वस्तुतः है जो सत्य है उसको मिथ्या बतावे और हकीकत में जो मिथ्या है उसको सत्य करके बतावे वो मेरी माया समझो ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है शंकराचार्य जी कहते हैं लेकिन मिथ्या जगत को सत्य बतावे और जो सत्य है उस ब्रह्म को मिथ्या बतावे उल्टा करके बतावे इसलिए लोग जगत को तो स्वीकार करते हैं लेकिन पूछते हैं भगवान कहां यही माया मिथ्या को सत्य बतावे सत्य को मिथ्या जो है उसको छुपावे और जो नहीं है उसको दिखावे नहीं का नाम संसार है उसको दिखाती है है का नाम पर ब्रह्म परमात्मा है उसको छुपाती है ये माया पर माया ने ऐसा पकड़ा है कि साहब उसकी पकड़ से जल्दी से निकल नहीं पाते याद रहे बुद्धि भी माया के अंतर्गत ही है प्रकृति के अंतर्गत है इसलिए बुद्धि माया जो दिखाती है बस वही देखती है इसलिए कहीं होते तो बड़े बुद्धिमान हैं लेकिन वे ईश्वर को नहीं मानते वे तो जगत को ही मानते हैं क्योंकि ये माया वाली बुद्धि है तो माया जो सिखाती है वही ये समझते हैं माया जो दिखाती है वही ये लोग देखते हैं और मजा ये है कि फिर भी अपने आप को मानते हैं बड़ा बुद्धिमान और होते भी हैं उसमें झोर तो नहीं लेकिन वो बुद्धि है वहां प्रज्ञा नहीं है उनके पास जो है वो जानकारी है वो ज्ञान नहीं तो जानकारी और ज्ञान में बड़ा अंतर है है बड़े बुद्धिमान लेकिन बस माया के पीछे ही भाग रहे हैं तीसरे श्लोक में यहां भूता भूतेषु चा वचेश प्रविष्ट्य प्रविष्टानि तथा नेहम तथा ने तथा तथा सब कुछ मुझ में है मैं सभी में हूं लेकिन फिर में मैं सभी से न्यारा ध्यान दो सब में परमात्मा सब परमात्मा में है और फिर भी परमात्मा सबसे सब कुछ परमात्मा में ही है और परमात्मा में है इसलिए तो है ये जो एग्जिस्टेंस है ये जो अस्तित्व है वो इसलिए कि परमात्मा में है परमात्मा सत्स्वरूप है और सत से ही सत्ता शब्द बनता है सत्ता का एक अर्थ पावर और सत्ता का एक अर्थ एग्जिस्टेंस में सत्ता शब्द का एक अर्थ है एग्जिस्टेंस अस्तित्व परमात्मा ही सत्स्वरूप स्वरूप है और उनमें होने के कारण सबकी सत्ता है अस्तित्व है एग्जिस्टेंस है तो परमात्मा में है इसलिए तो सब है और सब में परमात्मा है इसलिए तो कोई बोल रहा है कोई सुन रहा है चलना फिरना घूमना सोना खाना